गीता तत्वचिंतन शांति की प्राप्ति कामनाएं सागर का दृष्टांत आत्मद्रष्टा मुनि सागर के समान धीर और शांत होता है जैसे सागर में बहुतरी नदियां सतत अपना जल ढालती रहती हैं फिर भी वह उद्वेलित नहीं होता अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता वैसे ही यह आत्मद्रष्टा मुनि होता है कामनाएं उसके समक्ष आती तो हैं पर सागर में नदियों के जल के समान चुपचाप बिना उसमें किसी भी प्रकार का विक्षोभ उत्पन्न किए समा जाती है कितनी भी वर्षा हो बाढ़ से भरी नदियाँ अपना कितना भी जल सागर में डालती हों पर सागर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ता वह उसी प्रकार शांत और गंभीर बना रहता है देखने पर पता पता ही नहीं चलता कि इतना जल सागर में प्रवेश कर रहा है सागर में तनिक भी विक्षोभ नहीं दिखाई पड़ता उसी प्रकार जिस व्यक्ति में कामनाएं कोई विक्षोभ पैदा नहीं कर पाती वही शांति का अधिकारी होता है भोगों की चाह रखने वाला काम कामी व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता शांति का उपाय शांति मन की वह अवस्था है जब मन विक्षेप शून्य होकर स्थिर हो जाता है जब भी मन की स्थिरता साधित होती है हम शांति का अनुभव करते हैं जैसे हम पहाड़ों पर गए वहाँ के नैसर्गिक दृश्यों को देखकर मन कुछ समय के लिए अपनी चंचलता खो बैठता है फलता शांति का अनुभव करता है हम कहते हैं कि पहाड़ों में बड़ी शांति का अनुभव मिला इसका मतलब यह नहीं कि शांति पहाड़ों में रहती है शांति तो अपने ही मन में छिपी है मन की चंचलता के कारण हम उसका अनुभव नहीं कर पाते पर जो ही किन ही कारणों से मन की चंचलता कुछ दूर होती है क्यों ही मन में छिपी शांति प्रकट हो जाती है इसका प्रमाण यह है कि पहाड़ों में शांति प्राप्त करने वाले लोग जब कुछ दिन लगातार पहाड़ों में रहते हैं तो पहले पहल जैसो जैसी शांति का उन्हें अनुभव किया था वैसी शांति का अनुभव उन्हें बाद में नहीं होता इसका मतलब यह है कि जब वे ही नैसर्गिक दृश्य पुराने पड़ जाने के कारण मन का अपनी ओर उतना खींच नहीं पाते हैं जैसे हम किसी महात्मा के पास गए कुछ समय उनके सानिध्य में बिताया बड़ा अच्छा लगता है बड़ी शांति मिलती है पर जब दूसरी बार उनके पास जाते हैं तो वैसी शांति फिर नहीं मिलती या पहली ही बार यदि कुछ अधिक समय तक उनके साथ रह गए तो मन अपनी पूर्व दशा में आ जाता है यह नवीनता का आकर्षण है मन को जब भी कोई नया पदार्थ प्राप्त होता है वह कुछ समय के लिए उसमें लग जाता है फलस्वरूप हमें शांति का अनुभव होता है पर कुछ समय बाद जो ही वह पदार्थ पुराना पड़ जाता है मन नवीनता का आकर्षण खो बैठता है और दूसरा कोई नया परिवेश प्राप्त करना चाहता है यह छोटे बच्चों की सी अवस्था है किसी नई चीज को पाकर रोता हुआ बच्चा क्षुप्त तो हो जाता है पर अधिक समय तक के लिए नहीं थोड़ी ही देर में उस वस्तु के प्रति उस बच्चे का आकर्षण समाप्त हो जाता है और वह फिर से रोने लगता है ठीक उसी प्रकार हमारा मन है वह सतत नए नए भोग चाहता है उसमें निरंतर नई नई कामनाएं उत्पन्न होती रहती हैं इसी को यहां पर काम कामी कहा है उसे कभी शांति नहीं प्राप्त होती किसी कामना के भोग में भले ही क्षणिक शांति का वह अनुभव करे पर वह सही अर्थों में शांति नहीं है वह तो रोते हुए छोटे बच्चे का कुछ समय के लिए चुप हो जाने के समान है तो प्रस्तुत श्लोक में शांति का उपाय प्रदर्शित हुआ है अपने अंतकरण को इस प्रकार बना लो कि कामनाएं उससे किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न न कर सके और वे चुपचाप उसमें समा जाए यदि हम किसी नदी के मुहाने को देखें जहां पर वह सागर से मिलित होती है तो हम आश्चर्य से गढ़ देखेंगे कि समुद्र में किसी प्रकार के क्षोभ का पता तक नहीं चलता समुद्र के अचल प्रतिष्ठा में किसी प्रकार का विचलन नहीं होता हम समुद्र के समान धीर और गंभीर बने कामनाओं को चुपचाप अपने में लीन करना सीखें यह तभी हो सकता है जब हम स्थित प्रज्ञता के लक्षणों को साधना के द्वारा अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें